अभूतवादी अभूतवादीर उपेती योपी क्वा न कौ तेज उभिपे सवती निहनकमा मनुजृत कुसौ यथाद ही तो हथमे वा नु कथंते साजम्द परम्र्थम नीरयाय उपकते कईरंचे कईरानम दलह मेनम पर कमे शिथिलो हि परजो बीजो आ किज नगरम यथा पच्यम गुप्त सन तरबा एवं गोपेथतान खणू वेमा उपजगाता शोचंती नियमी समीपिता अलज्जिताए लज्जती लज्जिता ये न लज्जरे मिठ्दिठ समना सत्ता गि दु गति अभदस्िनो भय च अभयदशिनो मिच्छादिट्टि सम गच्छन्ति सूत्र संदर्भ कथा ऐसी है भगवान का प्रभाव प्रतिदिन बढ़ता जाता था और जो वस्तुता धर्मानुरागी थे वे अतीब से आनंदित थे उनके हृदय कुसुम भी भगवान की किरणों में खुले जाते थे उनके मन पाखी भगवान के साथ अनंत की उड़ान के लिए तत्पर हो रहे थे लेकिन ऐसे लोग तो दुर्भाग्य से थोड़े ही थे बहुत तो ऐसे थे जिनके प्राणों में भगवान की उपस्थिति भाले सी चुभ रही थी भगवान का बढ़ता प्रभाव उन्हें क्रोध के जहर से भर रहा था भगवान के वचन उन्हें विध्वंसक मालूम होते थे उन्हें लगता था कि यह गौतम तो धर्म के नाश पर उतारू है और उनकी बात में थोड़ी सच्चाई भी थी क्योंकि गौतम बुद्ध की शिक्षाएं जिससे वे मतान्ध धर्म समझते थे उससे निश्चय ही विरोध में थी गौतम किसी और ही धर्म की बात कर रहे थे गौतम शुद्ध धर्म की बात कर रहे थे गौतम परंपरावादी नहीं थे न संप्रदायवादी थे न शास्त्रों के पूजक थे न रूढ़ियों अंधविश्वासों के गौतम का धर्म अतीत पर निर्भर ही नहीं था गौतम का धर्म उधार नहीं था स्वानुभव पर आधारित था गौतम अपने शास्त्र स्वयं थे गौतम का धर्म स्थिति स्थापक नहीं था आमूल क्रांतिकारी था धर्म हो ही केवल क्रांतिकारी सकता है गौतम की निष्ठा समाज में नहीं व्यक्ति में थी और गौतम की आधारशिला मनुष्य था आकाश का कोई परमात्मा या देवी देवता नहीं गौतम ने मनुष्य की और मनुष्य के द्वारा चैतन्य की परम प्रतिष्ठा की थी इस सबसे रूढ़िवादी दखियानुष धर्म के नाम पर भांति भांति की शोषण में संलग्न प्रकार प्रकार के पंडित पुरोहितों और तथाकथित कथित धर्मगुरुओं में किसी भी भांति गौतम को बदनाम करने की होड़ लगी थी उन्होंने एक सुंदरी परिवराजिका को विशाल धनराशि का लोभ देकर राजी कर लिया कि वह बुद्ध की अकीर्ति फैला है वह सुंदरी उनके साथ षडयंत्र में संलग्न हो गई वह नित्य संध्या जेतवन की ओर जाती थी और परी परिव्राजिकाओं के समूह में रहकर प्राता नगर में प्रवेश करती थी और जब श्रावस्तीवासी पूछते कहां से आ रही है तब वह कहती थी रात भर श्रमण गौतम को रति में रमन करा के जेतवन से आ रही ऐसे भगवान की बदनामी फैलने लगी लेकिन भगवान चुप रहे सो चुप रहे भिक्षु आकर सब उनसे कहते लेकिन वे हंसते और चुप रहते धीरे धीरे यह एक ही बात सारे नगर की चर्चा का विषय बन गई लोग रस ले लेकर और बात को बढ़ा बढ़ा कर फैलाने लगे और भगवान के पास आने वालों की संख्या रोज रोज कम होने लगी हजारों आते थे फिर सैकड़ों रह गए और फिर उंगुलियों पर गिने जा सके इतने ही लोग बचे और भगवान हंसते और कहते देखो सुंदरी परिवराजिका का अपूर्व कारी कचरा कचरा जल गया सोना सोना बचा भगवान की शांति को अचल देख उन तथाकथित धर्मगुरुओं ने गुंडों को रुपए देकर सुंदरी को मरवा डाला और फूलों के एक ढेर में जेतवन में ही छिपा दी उसकी लाश भगवान की शांति से सुंदरी अपने कुकृत पर धीरे धीरे पछताने लगी थी भगवान ने उसे एक शब्द भी नहीं कहा था और न ही उसके आने जाने पर कोई रोक ही लगाई थी उसकी अंतरात्मा ही उसे काटने लगी थी इस कारण उसकी हत्या आवश्यक हो गई थी उसके द्वारा सत्य की घोषणा का डर पैदा हो गया था फिर यह हत्या षडयंत्र को और भी गहरा बनाने का उपाय भी थी सुंदरी की हत्या के बाद उन धर्मगुरूओं ने नगर में खबर फैला दी कि मालूम होता है कि गौतम ने अपने पाप के भय से सुंदरी को मरबा डाला उन्होंने राजा से भी जाकर कहा कि महाराज हम सुंदरी परिव्राजिका को नहीं देख रहे दाल में कुछ काला है वह श्रमण गौतम के पास जेतवन में ही रातें गुजारा करती थी राजा ने जेतवन में सुंदरी की तलाश के लिए सिपाही भेजे वहां पाई गई उसकी लाश धर्मगुरु ने राजा से कहा महाराज देखिए यह महापाप अपने पाप को छिपाने के लिए गौतम इस महापाप को करने से भी न चूका और वे धर्मगुरु नगर की गली गली में घूमकर गौतम की निंदा में संलग्न हो गए भगवान के भिक्षुओं का भिक्षाटन भी कठिन हो गया भगवान के पास तो अब केवल दुस्साहसी ही जा सकते थे और भगवान ने इस सब पर क्या टिप्पणी की भगवान ने कहा भिक्षुओं असत्य असत्य है तुम चिंता ना करो सत्य स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थ है फिर सत्य के स्वयं को प्रकट करने के अपने ही मार्ग है अनूठे मार्ग है तुम बस शांति रखो धैर्य रखो ध्यान करो और सब सहो यह सहना साधना है श्रद्धा ना खो श्रद्धा को इस अग्नि से भी गुजरने दो यह अपूर्व अवसर है ऐसे अवसरों पर ही तो कसोटी होती है श्रद्धा और निखर के प्रकट होगी सत्य सदा ही जीतता है और फिर ऐसा ही हुआ सप्ताह के पूरे होते होते ही जिन गुंडों ने सुंदरी को मारा था वे मधुशाला में शराब की मस्ती में सब कुछ कह गए सत्य ने ऐसे अपने को प्रकट कर ही दिया तथा कथित धर्म गुरु अति निंदित हुए और भगवान की कीर्ति और हजार गुना हो गई लेकिन स्मरण रहे कि भगवान कुछ न बोले सो कुछ न बोले सत्य को स्वयं ही बोलने दिया अंत में उन्होंने अपने भिक्षुओं से इतना ही कहा कि असत्य से सदा सावधान रहना उसके साथ न कभी जीत हुई है न कभी हो सकती है एस धम्मो सनंतनों और तब उन्होंने ये गाथाएं कही गाथाओं में प्रवेश के पहले इस कथा के संबंध में कुछ बातें पहली तो बात यह कथा गौतम बुद्ध के साथ घटी ना घटी इसका बहुत मूल्य नहीं क्योंकि यह ऐसी कथा है कि सदा से सभी बुद्धों के साथ घटती रही यह कथा अनूठी है इस कथा में मनुष्य के मन का सारा रोग छिपा है जब भी भगवत्ता कहीं प्रकट होती है तो अर्चन शुरू होती है अर्चन का पहला तो कारण यही है कि धर्म के नाम पर जो परंपराएं जड़ हो जाती धर्म के नाम पर जो धारणाएं लोगों के चित्त में दृढ़ हो जाती वे ही धारणाएं धर्म की विरोधी हैं। जब भी नया धर्म पैदा होगा तब धर्म की असली टक्कर अधर्म से नहीं होती अधर्म का तो कोई सामर्थ्य नहीं कि धर्म से टक्कर ले धर्म से टक्कर होती है झूठे धर्म की मरे धर्म की जीवित धर्म से टक्कर होती है मृत धर्म की संघर्ष धर्म और अधर्म में नहीं संघर्ष सदा से धर्म और धर्म के नाम पर चलते हुए तथा कथित धर्म में बुद्धों का विरोध नास्तिकों ने नहीं किया है बुद्धों का विरोध तथा कथित आस्तिकों ने किया है बुद्धों का विरोध उन्होंने नहीं किया जो ईश्वर को नहीं मानते बुद्धों का विरोध उन्होंने किया है जो झूठे ईश्वर को मानते बुद्धों का विरोध उन्होंने किया है जिनको ईश्वर का स्वयं तो कोई अनुभव नहीं है ईश्वर की धारणा से जिनका आग्रह है बुद्धों का विरोध उनने किया है जो धर्म के नाम पर किसी तरह का शोषण करने में संलग्न पंडित पुरोहित धर्मगुरु बुद्धों का विरोध धर्म के नाम पर चल रहे पाखंड से आता है यह बात बहुत सोच लेने जैसी है धर्म का विरोध धर्म से ही होता है जैसे असली सिक्के का विरोध कंकड़ पत्थर थोड़ी कर सकते हैं सिर्फ नकली सिक्का करता है असली सिक्के से टक्कर गैर सिक्कों की नहीं नकली सिक्कों की है। नकली सिक्का डरता है असली सिक्के से असली सिक्का बाजार में आ जाए तो नकली सिक्के का चलना मुश्किल हो जाए असली सिक्का लोगों को पता चल जाए तो कौन पूछेगा नकली सिक्के को असली सिक्का जाहिर ना हो पाए नहीं तो नकली की नकल जाहिर हो जाएगी सत्य से डर नकली को है सत्य से दर अभिनेता को है वो जो अभिनय कर रहा है वो जो पाखंड कर रहा है तो चाहे बुद्ध हो चाहे कृष्ण हो चाहे क्राइस्ट हो जब भी कोई व्यक्ति भगवत्ता को उपलब्ध हुआ है तो ये आश्चर्यजनक घटना घटती है कि सारे मंदिर सारे मस्जिद सारे गुरुद्वारे उसके विरोध में हो जाते ये मंदिर ये मस्जिद ये गुरुद्वारे आपस में कितने ही लड़ते हूं लेकिन जब कोई बुद्ध पैदा होता है तो उससे लड़ने के लिए सब साथ हो जाते बहुत से संप्रदाय थे भारत में जब बुद्ध का जन्म हुआ और उन सभी संप्रदायों का आपस में बड़ा विरोध था लेकिन बुद्ध के आविर्भाव के साथ ही जैसे उन सबका विरोध बुद्ध से हो गया उनकी आपस की दुश्मनियां कम हो गई अब उन सबको खतरा एक ही से था किसी भी भांति बुद्ध का सत्य लोगों की समझ में ना आए क्योंकि तो बुद्ध के सत्य के समझ में आने का अर्थ था कि उनकी दुकान गई उनकी दुकान उठी बुद्ध के सत्य का समझ में आ जाना तो उनके जीवन मरण का सवाल हो गया उनका सारा व्यवसाय टूट जाएगा तो यह कथन नई नहीं है यह गौतम बुद्ध के साथ तो घटी ही है लेकिन समस्त बुद्धों के साथ घटी इसलिए इस कथा को मैं अनूठी कथा कहता हूं यह ऐतिहासिक नहीं है यह पौराणिक है यह पहले भी घटती रही है आज भी घटती है और कल भी घटेगी ऐसा सौभाग्य का दिन अब तक नहीं आया जब हम सत्य का स्वागत करने को सहज तैयार ऐसा सौभाग्य का दिन कभी आएगा इसकी आशा भी दुराशा है और जाल में कई जटिलताएं जैसे बुद्ध के साथ ये टक्कर हुई धर्मगुरु लड़े फिर बुद्ध ने जो कहा उस बात को सुनकर नए धर्मगुरुओं का जाल खड़ा हो गए अब अगर आज फिर कोई बुद्ध पैदा हो तो यह मत सोचना कि बुद्ध क्या अनुयायी उसका साथ देंगे नहीं वे भी लड़ने को उसके साथ उतने ही तत्पर होंगे अतीत बुद्धों के अनुयायी नए बुद्धों से लड़ते रहते क्योंकि जैसे ही बुद्ध का जाना होता है जैसे ही बुद्ध की विदा होती है इस जगत से कि पंडित पुरोहितों का गिरोह बुद्ध के वचनों को भी घेर लेता है वहां भी मंदिर बनेगा वहां भी शास्त्र रचा जाएगा वहां भी पद प्रतिष्ठाएं खड़ी होंगी वहां भी राजनीति चलेगी जब दोबारा फिर कभी बुद्ध का आगमन हो तो ये जो जाल खड़ा हो जाएगा यह बुद्ध से लड़ेगा स्वयं बुद्ध भी लौट कर आए तो भी उन्हें अपने ही भक्तों से लड़ना पड़ेगा ये दुर्भाग्यपूर्ण है हम असत्य के इतने पुराने पूजक हैं कि हम एक असत्य को छोड़ते हैं कि हम दूसरे को पकड़ लेते इधर छूटा नहीं कि उधर हमने पकड़ा नहीं असत्य को पकड़ने की हमारी आदत इतनी जड़ है कि अगर हम कभी एक असत्य को छोड़ते भी हैं तो तत्क्षण हम दूसरे को पकड़ लेते हैं या अगर कभी भूल चूक से सत्य भी हमारे हाथ में आ जाए तो हमारे हाथ में आने के कारण असत्य हो जाता है हमारे पात्र इतने जहरीले हो गए हैं कि अमृत भी अगर हमारे पात्र में भरता है तो जहरीला हो जाता है हमारे हाथों में चमत्कार हो गया असली सिक्के आके हमारे हाथों में झूठे हो जाते वेद तो झूठा था ही बुद्ध के समय में लोगों के हाथों में नहीं कि वेद झूठा है लोगों ने झूठा कर लिया था बुद्ध ने तो फिर सत्य दिया लेकिन लोगों के हाथ में जाके झूठा हो गया बुद्ध का विरोध किया उपनिषद के ऋषियों को मानने वालों ने शंकराचार्य का विरोध किया बुद्ध को मानने वालों ने आज कोई खड़ा हो शंकराचार्य उसके विरोध को तत्पर इस बात की व्यवस्था को समझ लेना अतीत विरोध करता है वर्तमान का मृत विरोध करता है जीवंत का सड़ा गला विरोध करता है नए खिले फूल का और जिनके मन अतिश मुक्त नहीं है वे कभी बुद्धों को समझ नहीं पाते किसका मन अतिश्य मुक्त है बहुत मुश्किल से उंगलियों पर गिने जा सके ऐसे लोग ही जिनकी इतनी हिम्मत है जो अपने अतीत को टाल के एक तरफ रखते सूरज की जो नई किरण निकली हो उसके स्वागत के लिए राजी हो जाए सूरज की इस नई किरण पर अपनी आस्थाएं अपनी धारणाएं न रोपें, अपने पक्षपात ना रोपें, इस सूरज की किरण के पक्ष में अपने सारे पक्षपात गिरा दें नग्न हो जाएं, निर्वस्त्र होकर इसे स्वीकार करने, वे ही थोड़े से लोग रूपांतरित हो पाते तो यह कथा नई नहीं, नहीं दूसरे कारण से भी यह कथा बड़ी प्राचीन है जब भी बुद्धों को बदनाम करना हो तो किसी न किसी रूप में दो ही उपाय काम में लाए जाते हैं या तो बदनाम करो कि उनका धन से कुछ संबंध है या बदनाम करो कि काम से उनका कुछ संबंध है कामनी और कांचन दो ही उपाय है बड़ी पुरानी बात हो गई बड़ी सड़ी गली बात हो गई बस ये दो ही उपाय हैं धन से विरोध करो कहो कि यह आदमी धन के प्रति मोह से भरा है या काम से विरोध करो क्यों मनुष्य के मन के संबंध में इसकी खबर मिलती मनुष्य का मन दो बातों से घिरा है कामनी और कांचन मनुष्य दो ही चीजों में उत्सुक है दो ही में उसका रस है और ये दो ही बातें हैं जिनके प्रति मनुष्य ने सदा अपने को दबाया है और दमित किया है फिर धन के संबंध में दमन बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन काम के संबंध में दमन बहुत ज्यादा है इसलिए काम के संबंध में अगर प्रचार कर दो कि बुद्ध का कोई किसी तरह का भी काम संबंध है तो बुद्ध की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने से तुम चूक ना पाओगे तुम सफल हो जाओगे क्योंकि लोगों का हृदय कुंठा से भरा है काम के प्रति इतने दमन से भरा है कि वो मानते हैं ये कि ऐसा होना ही चाहिए ये सच होगा ही ये झूठ हो नहीं सकता क्योंकि वो अपने को जानते हैं अपने भीतर जलते हुए काम के प्रवाह को जानते हैं अपने भीतर ज्वालामुखी छिपा है इसको जानते हैं वो सोचते हैं जो मेरे भीतर छिपा है वो बुद्ध के भीतर कैसे ना होगा सब ऊपर की बातें हैं भेद सब ऊपर के हैं। भीतर तो बुद्ध भी ऐसे ही आदमी है जैसा मैं आदमी हूं और जब मेरे भीतर काम वासना ऐसी जलती है लपटें लेती तो बुद्ध के भीतर भी लेती होगी तो जैसे ही खबर मिल जाए उन्हें कि बुद्ध का भी किसी स्त्री से कोई संबंध है तो फिर इसमें वो विचार नहीं करते फिर इसकी खोजबीन नहीं करते इसको तो वो तत्ण मान लेते हैं इसे तो वो स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि ये तो उनके भीतर की ही बात थी ये उन्होंने अफवाह मानी ऐसा नहीं वो सिर्फ अफवाह की प्रतीक्षा करते थे राहत देखते थे कि आती ही होगी खबर देर अबेर की बात है कोई ना कोई तो पता लगा ही लेगा एक को धोखा दोगे दूसरे को धोखा दोगे कितने लोगों को धोखा दोगे और कितने दिन तक धोखा दोगे कहीं ना कहीं से तो पता चली जाएगा अब चल गया पता बैठे ही थे तत्पर बैठे थे नजर गड़ाए बैठे थे पलक पावड़े बिछाए बैठे थे कि अफवाह आती ही होगी तो जैसे ही अफवाह आती उनके हृदय बड़े प्रसन्न हो जाते वो अपनी पीठ ठोंकने लगते वो कहते मैं तो पहले से ही कहता था मैं तो पहले से जानता था कि यही होगा आखिर पाया गया फिर वे खोजने नहीं जाते फिर वे पता लगाने नहीं जाते तुम अपने मन को भी देखना तुम अपने मन के संबंध में भी यह ख्याल रखना अगर किसी के संबंध में कोई तुम्हें खबर दे कि फला आदमी भगवत्ता को उपलब्ध हो गया तो तुम मानते नहीं तुम कहते हो अजी कहीं ऐसी बातें होती कहानियों में लिखी हैं, पुराणों में लिखी है होती थोड़ी कौन भगवान को उपलब्ध होता और कलयुग में तो कम से कम होता ही नहीं होते थे पहले होते रहे होंगे हमें उसका कुछ पता नहीं आज तो कोई नहीं हो सकता इस कलयुग में इस पंचम काल में जहां भ्रष्टता ऐसी फैली कौन होने वाला है ऐसा ही वे सदा कहते थे बुद्ध के समय में भी, भी यही कहते थे कि अब कहां होते थे सतयुग में अब कहा कृष्ण के समय में भी, भी यही कहते थे कि होते थे पहले अब कहां ये पहले कब था ऐसा कोई काल नहीं हुआ जब लोगों ने यही ना कहा हो कहते थे पहले होते थे अब कहा ये पहले होते थे ये टालने का उपाय अब नहीं हो सकते ये अपनी रक्षा की व्यवस्था है कोई कहे कि फला व्यक्ति संतत्व को उपलब्ध हो गया तुम्हें हजार संदेह उठते और कोई आके कहे कि फला संत भ्रष्ट हो गया अब ये तुम्हारा तर्क देखना मन में संत तो तुमने कभी उसे न माना था लेकिन भ्रष्ट तुम मान लेते हो पहली तो बात अगर संत नहीं था तो भ्रष्ट कैसे हुआ तुम तभी उसको संत मानते हो जब भ्रष्ट होना पक्का हो जाता है तब तुम कहते देखो वो संत भ्रष्ट हो गया इस मजे को देखना भ्रष्ट होने के पहले तुमने उसे कभी संत माना ही नहीं था लेकिन जैसे ही पक्का चल गया तुम्हें पता और पक्का ही चलता जब पता चलता तुम उसमें कोई कच्चापन लेते नहीं कि भ्रष्ट हो गया जिस दिन भ्रष्ट हो गया उस दिन कहते हो गो दुखो वो संत भ्रष्ट हो गया अरे महात्मा कैसे पतित हो गए इस आदमी को तुमने महात्मा इसके पहले कहा ही नहीं था अब तुम कहते हो जब तुम्हें भ्रष्ट होने का पक्का हो जाता है तुम किसी को महात्मा तभी कहते हो जब तुम उसे पहले गिरा लेते हो उसके पहले महात्मा नहीं कहते अब महात्मा कह सकते हो अब कोई डर नहीं है तो धूल में पड़ा है तुमसे भी बुरी हालत में हो गया अब तुम्हें कोई इससे भय नहीं तुमसे भी पिछड़ गया कम से कम तुम इतने बुरे तो नहीं हो अपनी पत्नी के साथ रहते हो अपने बच्चों के साथ रहते हो तुम कम से कम अपनी सीमाओं मर्यादा में रहते हो यह आदमी तुमसे बुरा हो गया लेकिन अब इसको अगर पूरा पूरा बुरा सिद्ध करना है तो संत मानना जरूरी है नहीं तो गिरेगा कैसे अगर पहले से बुरा था तो पतन तो हुआ नहीं अब तुम कहते हो कि हाँ यह आदमी पहले संत था अब भ्रष्ट हो गया है और जब भी भ्रष्ट होने की बात तुम्हारे ख्याल में आती तब किसी न किसी तरह काम वासना से जुड़ी होती काम वासना से क्यों तुम्हारे भ्रष्ट होने का भाव जुड़ा है जब भी तुम कहते हो फ आदमी अनैतिक है तो तुम्हारे मन में एक ही सवाल उठता है कि अनैतिक मतलब किसी न किसी तरह काम के जगत में भ्रष्ट झूठ बोले इसका ख्याल नहीं आता कि आदमी अनैतिक है तो झूठ बोलता होगा वचन का पालन न करता होगा इसका ख्याल नहीं आता बेईमान होगा इसका ख्याल नहीं आता तस्करी करता होगा इसका ख्याल नहीं आता डांका डालता होगा इसका ख्याल नहीं आता हत्या करता होगा इसका भी ख्याल नहीं आता जैसे ही किसी ने कहा फला आदमी अनैतिक है मॉरल है तुम समझ गए कि किसी स्त्री के साथ गलत संबंध है तुम्हारी सारी नैतिकता काम वासना पर केंद्रित हो गई और तुम्हारी सारी अनैतिकता का एक ही अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति किसी तरह के असामाजिक गैरकानूनी काम संबंधों में संलग्न है इतनी क्षुद्र नैतिकता इतनी सीमित नैतिकता तुम्हारी नैतिकता अति कामुक है और इसका कारण क्योंकि सदियों सदियों से तुम्हारे मन में जो वासना दबाई गई वही सबसे महत्वपूर्ण हो गई जिसे दबाओगे वही महत्वपूर्ण हो जाता है जिसे बार बार दबाओगे वो बार बार उभरना चाहेगा जिसे दबाओगे वो बदला लेना चाहेगा जिसे तुम दबाओगे झुटलाओगे वो नए नए रूपों में उठेगा जिसे तुम अपने भीतर दबाओगे उसको तुम दूसरे के ऊपर प्रतिस्थापित करने लगोगे इस मनोविज्ञानिक प्रक्रिया को ख्याल में लेना तुम दूसरे में वही देखने लगोगे जो तुमने अपने में दबाया है तुमने अगर धन की वासना दबाई है तो तुम्हें दूसरों में धन की वासना खूब प्रगाढ़ होकर दिखाई पड़ने लगी कहीं तो देखोगे ना उसे जो तुमने दबा लिया है उसको कहीं तो रखोगे अपने भीतर तो रख नहीं सकते उसे किसी और के ऊपर रखोगे तुमने अगर काम वासना दबाई है तो तुम काम वासना किसी और के ऊपर रखोगे मैंने सुना है सूफी फकीर हुआ बाजीद एक और फकीर उसके पास रात मेहमान हुआ वो फकीर बड़ी निंदा करने लगा स्त्रियों की कि स्त्री ही नरक का द्वार है जैसे कि तुम्हारे साधु संसदा से कहते स्त्री नरक का द्वार है एक दफा बाजीद ने सुना दूसरी दफा बाजीद ने सुना तीसरी दफा बाजीद ने कहा मेरे भाई तुम इस द्वार में इतने उत्सुक क्यों तुम्हें नरक जाना तुम जब से आए हो परमात्मा की बात ही नहीं की तुम्हारी नजरें इस द्वार पर क्यों अटकी और यहां कोई स्त्री है भी नहीं यहां मैं बैठा और तुम बैठे यहां द्वार कहां है तुम्हें यह द्वार दिखाई क्यों पड़ता है तुम स्त्री से इतने भयभीत क्यों जरूर तुमने स्त्री को खूब दबा लिया है भीतर वो स्त्री बदला ले रही जिन जिन संतों ने तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है स्त्री नरक का द्वार है उनसे सावधान रहना ये व्यक्ति न तो स्त्री को समझ पाए न स्वयं को समझ पाए और यह सास चू कि पुरुषों ने लिखे इसलिए नरक का द्वार है अगर स्त्रियों लिखती तो, तो पुरुष नरक का द्वार होना चाहिए क्योंकि स्त्रियां अपने ही द्वार से तो नरक नहीं जा सकेंगी कौन द्वार अपने में से ही नरक जा सकता है द्वार तो सदा दूसरा चाहिए स्त्रियां भी नरक जाती हैं या नहीं एक महात्मा एक समय मेरे पास मेहमान थे वो कहने लगे स्त्री नरक के द्वार है तो मैंने कहा कि तुम सोचते हो इसका मतलब हुआ कि सब स्त्रियां स्वर्ग पहुंची होंगी नरक तो जा ही नहीं सकते पुरुष स्वर्ग का द्वार है और स्त्री नरक का द्वार है तो बड़ा महंगा मामला हो गया सब पुरुष नरक में पड़े होंगे सब स्त्री स्वर्ग में होंगी स्त्रियां किस द्वार से नरक जाती मैंने उनसे कही मुझे कहो महात्मा कि स्त्रियां किस नरक से द्वार जाती वो जरा बेचैन हुए उन्होंने कहा तो कहीं शास्त्र में लिखा नहीं कि स्त्रियां किस नरक से द्वार स्त्रियों का विचार ही कौन करे स्त्रियों को गालियां दी गई है गालियां स्त्रियों को नहीं दी गई है गालियां दी गई है अपनी ही दबी वासना के प्रति क्रोध है क्योंकि वो वासना धक्के मारती फिर इस वासना को दूसरे पर आरोपित करना जरूरी तो थोड़ा हल्का आता है जिसको मनोवैज्ञानिक प्रोजेक्शन कहते हैं जो तुमने अपने भीतर दबा लिया उसे तुम दूसरे में देखने लगते हो चोर को सभी लोग चोर दिखाई पड़ने लगते जेब कट अगर किसी महात्मा के भी पास जाए तो अपनी जेब संभाल के रखता है क्या भरोसा और महात्माओं का क्या भरोसा कलयुग चल रहा है कहां के महात्मा जेब ना काट तुम्हारे भीतर जो दबा है वो तुम तैयार हो किसी पर्दे पर फैला दो तुम्हें राहत मिल जाए काम वासना सबसे ज्यादा दबाई गई बात है इस दुनिया में उसी दिन बुद्धों को इस तरह की बदनामी से बचने का अवसर आएगा जिस दिन लोगों की काम वासना दबी न रहेगी स्वस्थ होगी सहज होगी स्वीकृत होगी तुमने कभी देखा कोई ये तो दोष नहीं लगाता बुद्ध पर कि रात सोते हुए पाए गए क्यों नहीं लगाता क्योंकि निद्रा को हम स्वीकार करते कोई बुद्ध पर यह दोष तो नहीं लगाता कि स्नान करते पाए गए क्योंकि स्नान को हम स्वीकार करते लेकिन अगर तुम अस्वीकार कर दो स्नान को तो दोस्त पकड़ में आ जाएगा जैन है दिगंबर जैन वो मानते हैं कि मुनि को स्नान नहीं करना चाहिए मुनि क्यों स्नान करे ये तो संसारी जन स्नान करते ये तो शरीर को सुंदर स्वच्छ बनाने की जिनकी आकांक्षा है वो स्नान करते ये तो शरीर के पीछे जो दीवाने हैं वो स्नान करते स्नान तो शरीर का प्रसाधन है जैन मुनि क्यों स्नान करे उसे तो शरीर से कोई मोह नहीं इसलिए दिगम्बर जैन मुनि स्नान नहीं करता लेकिन दिगंबर जैन मुनियों के प्रति इस तरह की अफवाहें चलती कि फला दिगंबर मुनि एकांत में तौलिया पानी में भिगो के शरीर साफ कर लेता है। ये पाप हो गया तुमने कभी सोचा नहीं होगा कि तुम दिन में दो दफे स्नान करते हो महापाप कर रहे हो और कोई अगर तुम्हारी बदनामी करे तो उसे यह करनी पड़ेगी कि ये सज्जन स्नान नहीं करते स्नान करते इसमें क्या बदनामी लेकिन जैन मुनि दिगंबर जैन मुनि की बदनामी हो जाती स्वेतंबर जैन मुनि दत्तोन नहीं करता नहीं करना चाहिए तो श्वेतंबर जैन मुनि या साध्वियों के संबंध में बदनामी चलती कि फलाने के वस्त्रों में टूथपेस्ट छिपा हुआ पाया गया अभी ये भी कोई पाप है मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि पाप बनता है इस बात से जिस चीज को तुम दबाना चाहोगे वही पाप बन जाएगी अगर किसी साध्वी के मुंह से बांस ना आए तो श्रावकों को शक हो जाता कि कुछ गड़बड़ दाल में काला है मुंह से बांस नहीं आ रही इसका मतलब दतोन की है या मुंह साफ किया है ये तो नहीं करना चाहिए साधु को मुंह साफ इत्यादि तो वे लोग करते हैं जिनका शरीर में रस है ये शरीर तो सड़ा गला है इसको साफ सुथरा क्या करना है? ये तो मरी जाएगा मिट्टी में मिट्टी गिर जाएगी इसको क्या दतून करनी जिस चीज के भी प्रति तुमने दमन किया उसका परिणाम अंततः होगा कि उस चीज को तोड़ने की बात पाप मालूम होने लगेगी दुनिया में जब तक काम वासना सहज स्वीकार न होगी तब तक बुद्धों के प्रति इस तरह की कहानियां पैदा होती रहेंगी ये कहानियां बुद्धों के कारण पैदा नहीं होती ये लोगों के चित्त में काम वासना का जो अस्वीकार है जो विरोध है उसके कारण पैदा होती है ये कहानियां बुद्धों के संबंध में नहीं ये कहानियां तुम्हारे संबंध में तुम ये मान ही नहीं सकते कि कोई व्यक्ति काम वासना के पार हो सकता है कैसे तुम मानो तुम तो हो नहीं पाते और तुम कभी हो ना पाओगे जब तक लड़ोगे जिस दिन तुम लड़ना बंद करोगे और काम वासना को सहज भाव से स्वीकार कर लोगे तुम भी पार होने लगोगे क्योंकि काम वासना बड़ी अनूठी ढंग की वासना है इसको ख्याल में लेना भोजन की वासना है भोजन के बिना तुम जी नहीं सकते भोजन के बिना तुम मरने लगोगे तो चाहे हम कितना ही बुद्धों से आशा रखें कि वो भोजन ना करें फिर भी वो भोजन तो करेंगे चलो दो बार ना करेंगे तो एक बार करेंगे बहुत सुस्वादु ना करेंगे तो बेस्वाद करेंगे खीर मलाई नहीं उपयोग करेंगे रूखा सूखा खाएंगे लेकिन कुछ तो खाएंगे ही क्योंकि भोजन के बिना तो एक क्षण जी ना सकेंगे पानी तो पिएंगे, चलो रात ना पिएंगे, दिन ही पिएंगे मगर पानी पीना तो पड़ेगा श्वास तो लेंगे अनिवार्य है। काम वासना इस तरह की अनिवार्य वासना नहीं है काम वासना पर तुम्हारा जीवन निर्भर नहीं है काम वासना के बिना तुम मरना जाओगे तो काम वासना के बिना तुम्हारे बच्चे पैदा ना होंगे ये सच है काम वासना के बिना तुम नहीं मर जाओगे बच्चे पैदा नहीं होंगे लेकिन अगर भोजन ना किया पानी ना पिया स्वास तो तुम मर जाओगे तो काम वासना जीवन के लिए तुम्हारे जीवन के लिए अपरिहार्य नहीं है छोड़ी जा सकती है इससे मुक्त हुआ जा सकता है लेकिन मुक्त केवल वही लोग हो सकते हैं जिन्होंने इसे पहले स्वीकार किया हो और इसे स्वीकार करके समझा हो और इस पर ध्यान किया हो और इसकी पूरी आंतरिक व्यवस्था समझी हो उठती क्यों है तुमने ख्याल किया कब कब तुम्हारा मन काम वासना से भरता है तुम चकित हो गई यह बात जान के कि जब तुम ज्यादा चिंतित होते हो तब ज्यादा काम वासना से भरता है जब तुम निश्चिंत होते हो प्रफुल्लित होते हो तो नहीं भरता जब तुम शांत होते हो आनंदित होते हो तो नहीं भरता तब तुम भूल जाते हो लेकिन जब तुम अशांत होते हो बेचैन होते हो तब काम वासना से भर जाता अक्सर यह होता है पश्चिम के मनस्वित कहते हैं कि अक्सर पति पत्नी इस राज को समझ लेते हैं इसलिए संभोग करने के पहले लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं क्रोधित हो जाते हैं एक दूसरे को गाली दे लेते हैं झंझट खड़ी कर लेते हैं फिर इसके बाद काम वासना में उतरना आसान हो जाता है ये बड़ी अजीब सी बात है पति पत्नी अक्सर लड़ते उनके लड़ने से ही बेचैनी और परेशानी पैदा होती परेशानी और बेचीनी में कामुकता पैदा होती शांत चैन में भरा हुआ चित्त हो तो काम वासना पैदा नहीं होती काम वासना तुम्हारे भीतर एक तरह का ज्वर है और काम वासना से राहत मिलती है राहत तभी मिलती है जब ज्वर खड़ा हो तो काम वासना तुम्हारे शरीर को छीन करती है शक्ति छीण हो जाती तो ज्वर छीण हो जाता है भीतर का उबाल कम हो जाता तुम शांति से सो जाते काम वासना जाती है काम वासना के दमन से नहीं ध्यान के माध्यम से उमगी शांति के द्वारा जब कोई व्यक्ति ठीक विराम में जीने लगता है जिसके जीवन में कोई तनाव नहीं है कोई चिंता नहीं है कोई बेचैनी नहीं है जिसका जीवन हल्के फूल जैसा है जिसके पैर जमीन पे तो नहीं पड़ते जो हवा में ओड़ा ओड़ा है और जो प्रतिपल रस में डूबा है रसो वैसा जैसा कल पतंजलि ने अपने शिष्य चैत्र से कहा कि जो सदा रस लीन है वो काम वासना में नहीं उतरेगा क्योंकि काम वासना में वो उतर के पाएगा कि सिर्फ शक्ति क्षीण होती है और उसका रस खोता है काम वासना से जितना आनंद मिलता है जब तुम उससे ज्यादा आनंद की अवस्था में जीने लगोगे तो काम वासना समाप्त हो जाएगी जब तक कामवासना जो रस मिलता है वो तुमसे ऊपर है और तुम उससे नीचे जी रहे हो तब तक तो रस बना रहेगा बात को ख्याल में लेना तुम्हारे लिए काम की इन कथाओं के सहारे मैं कुछ तुमसे कहना चाह रहा हूं बुद्ध में मेरी उतनी उत्सुकता नहीं है जितनी तुम में मेरी उत्सुकता है क्योंकि तुमसे मैं बात कर रहा हूं बुद्ध तो बहाना है जब तक तुम्हारा चित्र काम वासना से ज्यादा रस न पाने लगे तब तक तुम काम वासना से न छूट सकोगे और जो लोग काम वासना से लड़ते हैं उनकी हालत और बदतर हो जाती उनका चित्त और भी बेचैन हो जाता है वो और भी नीचे गिर जाते हैं इसलिए उनके चित्त में सदा काम वासना के ही विचार तैरते रहते मनुष्य जाति ने काम का इतना दमन किया है इसलिए काम से मुक्त नहीं हो पाती और इसलिए अफवाहें काम से ही संबंधित होती फिर अब बुद्ध के प्रति धन की बात तो कही नहीं जा सकती थी क्योंकि धन तो उनके पास बहुत था छोड़कर आ गए थे वो तो उनकी बदनामी का कारण नहीं बनाया जा सकता था एक ही बात बचती थी कि काम वासना को उनकी बदनामी का कारण बनाया जाए बुद्ध से बुद्ध के सत्य से सीधी टक्कर भी नहीं ले जा सकती थी क्योंकि सत्य इतना प्रगाढ़ था, इतना स्पष्ट था सूर्य की तरह उगा था इन धर्मगुरुओं की हैसियत भी ना थी कि सत्य के सामने आंखें उठा के खड़े हो जाएं। इस सत्य के सामने तो आ भी नहीं सकते थे पीछे छुप के पीठ में छुरा मार सकते थे अंधेरे में छुरा मार सकते थे और इससे ज्यादा सुगम कोई उपाय नहीं काम वासना से दमित लोगों के जगत में इतनी ही बात काफी है लोगों में फैला देनी कि कोई सुंदरी स्त्री बुद्ध के पास राज जाती और बुद्ध को रति रमन कराती बस इतना काफी था यह सुंदरी परिव्राजिका इस गांव के बहुत लोगों को लुभाती रही होगी एक तो सुंदर थी फिर भिक्षुणी थी बुद्ध की शिष्या थी गांव में भिक्षा मांगते हुए इस भिक्षुणी को देख कर नमालुम कितनों का मन डमाडोल हुआ होगा इस बात को भी ख्याल में लेना साधारण स्त्री से भी ज्यादा है साध्वी लुभाती है क्योंकि साधारण स्त्री को पाना बहुत कठिन नहीं साध्वी को पाना बहुत कठिन और जिसको पाना कठिन उसमें उतना ही रस आता है जितना दुर्गम हो जाए पाना उतना ही रस आता है जिसे पाना सरल है उसमें रस खो जाता है उसमें क्या रस उसमें अहंकार को कोई चुनौती नहीं होती ये सुंदरी साध्वी घूमती होगी गांव में भिक्षा मांगती होगी इसकी सुंदर देह देखकर इसका सुंदर रूप देखकर अनेकों का मन डमाडोल हुआ होगा फिर अचानक खबर गांव में आई कि यह सुंदरी तो बुद्ध के साथ शारीरिक संबंध रखती तो अनेकों ने मान लिया होगा जिन जिन ने इससे शारीरिक संबंध बनाने की कामना की होगी सपना देखा होगा उन सबने मान लिया होगा कि बात बिल्कुल ठीक है हम भी डोले थे अपने मन में सोचा होगा हमें भी प्रभावित किया था और उन्होंने बदला भी लिया होगा अब यह अच्छा मौका था बुद्ध से बदला लिया जा सकता बुद्ध से हम बदला क्यों लेना चाहते है? बुद्ध के कारण हमें बहुत चोट लगती अंधों के बीच जैसा आंख वाला अंधों को चोट पहुंचाता है क्योंकि उसके कारण वो अंधे मालूम होते बीमारों के बीच जैसे स्वस्थ बीमारों को चोट पहुंचाता है क्योंकि उसके कारण तुलना में उनको बीमारी दिखाई पड़ती जहां घना अंधेरा है और सब लोग अंधेरे में टटोल रहे हैं वहां एक व्यक्ति जिसका भीतर का दिया जल रहा है हमारे भीतर बड़ा क्रोध जगाता है यह हमारा अपमान है दिया हमें नहीं जल रहा किसी और में जल रहा है यह हमारे लिए ईर्ष्या का कारण बन जाता है तो ऐसा ही नहीं है कि हमने जीसस को अकारण सूली दे दी हमें देनी पड़ी बर्दाश्त के बाहर हो गए एक सीमा थी सहने की फिर यह आदमी घूम घूम के हमें पीड़ा देने लगा जब भी हम इसे देखते हमें अर्चन होने लगी ये हमें नकारने लगा इसके सामने मौजूद खड़े होने पर हम दीनहीन मालूम होने लगे हमें लगने लगा कि हम कुछ ना कुछ जीवन ऐसा होना चाहिए और हमारा जीवन कीड़े मकोड़े सा सरकता हुआ जीवन ऐसा होना चाहिए यह आदमी हमें बहुत तड़फाने लगा यह आदमी हमें बहुत ज्यादा चोटें करने लगा ये हमें शांति से सोने ना दे इसे सूली देनी जरूरी हो गई सुकरात को हमने जहर दिया क्योंकि सुक्रात घूम घूम के लोगों को जगाने लगा सोए लोग जागना नहीं चाहते सोए लोग सिर्फ सो ही थोड़ी रहे बड़े बड़े मधुर सपने देख रहे जब मैंने तुम जगाओ तो इनके सपने टूटते और उन्होंने सपनों के अतिरिक्त तो और कुछ जाना नहीं सपने ही इनके जीवन का सत्य है तो तुम इन्हें जब जगाते हो इनको लगता है तुम हमारे दुश्मन हो तुम हमारे सपने तोड़े दे रहे हो हम इतने मजे में लीन थे महल बना रहे थे सुंदर रानियां थी पुत्र थे बड़ा राज्य था तुम हमें घसीट के कहा ला रहे हो इस जागने में इस जागने में कुछ भी नहीं हम बिकमंगे? ये झोपड़ी है ये कुरूप सी पत्नी है ये उपद्रवी लड़का है हम अपनी नींद मजे से पड़े थे हम सपना मीठा देख रहे थे तुम हमें जगाओ मत हम बुद्धों से नाराज रहे हमने उस नाराजगी का उनसे अनेक तरह से बदला लिया है। हमारा प्रतिशोध बहुत गहरा है अब उपाय क्या है हमारे प्रतिशोध के हमारे उपाय यही है कि जैसे हम हैं वैसा ही हम उन्हें भी सिद्ध कर दें इतना सिद्ध हो जाए कि जैसे हम हैं वैसे ही वे हैं। बात खत्म हो गई फिर कोई अड़चन न रहे भगवान का प्रभाव प्रतिदिन बढ़ता जाता था इस प्रभाव को बढ़ाने के लिए कुछ करना नहीं होता इस प्रभाव को बढ़ाने की कोई आकांक्षा भी नहीं होती जिसके भीतर भगवत्ता का जन्म हुआ हो यह प्रभाव अपने से बढ़ता है जैसे सूरज उगता है और रोशनी फैलती और फूल खिलता है और सुगंध बिखरती ऐसा यह प्रभाव है इस प्रभाव को करने की कोई चेष्टा नहीं कोई प्रभावित हो ऐसा बुद्ध पुरुष चेष्टा नहीं करते उनकी सहज उपस्थिति उनका जागरण उनका चैतन्य अनेकों को खींचने लगता है वे चुंबक हो जाते हैं लोग ऐसे खींचे चले आते जिससे लोहे के टुकड़े खींचे चले आते उनकी मौजूदगी सम्मोहक हो जाती है जिन्होंने उनका स्वाद लिया फिर उन्हें भूल नहीं पाते फिर और स्वाद लेने का मन होने लगता भगवान का प्रभाव प्रतिदिन बढ़ता जाता था जो धर्मानुरागी थे वे खूब आनंदित थे जो धर्मानुरागी थे वे इसलिए आनंदित थे कि भगवान की मौजूदगी में उन्हें प्रमाण मिल गया कि धर्म सत्य है कि वेद जो कहते हैं कि उपनिष्य जो कहते हैं वो सिर्फ कथन मात्र नहीं है वो वक्तव्य मात्र नहीं है यहां जीता धर्म प्रकट हो गया था जो वस्तुतः धर्मानुरागी थे वे तो बड़े आनंदित थे वे तो नाच रहे थे वे तो मगन थे वे कहते थे हम धन्यभागी हैं सुना था शास्त्रों में अब आंख से देखा सुनते आए थे अब अनुभव किया बड़ा फर्क सूरज के संबंध में सुना हो और फिर सूरज को उगते देखना बड़ा फर्क है हिमालय की तस्वीरें देखी हो और फिर जाके हिमालय देखना बड़ा फर्क है तस्वीर में न तो वो ताजगी है न वो शीतलता है तस्वीर में न हवाएं है न रोशनी है। तस्वीर में कहा वे ऊंचाइयां जो हिमालय की कहा वे गहराइयां जो हिमालय की तस्वीर में कहा वे जो हिमालय पर गीत गाते कहा वे फूल जो खिलते और सुगंध से भर देते हैं घाटियों को तस्वीर तो तस्वीर है जो तस्वीरों में देखा था वो सामने के आ गया वेद तो तस्वीर है उपनिषद तो तस्वीर है हजारों साल बाद कोई व्यक्ति बुद्ध होता तो जो धर्मानुरागी थे उनको ऐसा नहीं लगा कि बुद्ध वेद के विपरीत है उन्हें तो ऐसा लगा बुद्ध वेद के साक्षी अब तक वेद बिना साक्षी के था बुद्ध में साक्षी मिल गया अब तक जो बात केवल तर्क थी अब अनुभव बनने का उपाय हो गया ये सामने खड़ा है व्यक्ति और जो इसके भीतर हो सकता है वह हमारे भीतर भी हो सकता है उनके हृदय कुसुम भी भगवान की किरणों में खुले जाते थे उनके मन पाखी भगवान के साथ अनंत की उड़ान के लिए तत्पर हो रहे थे जो धर्मानुरागी है वो तो बुद्ध पुरुषों की मौजूदगी से आह्लादित हो जाता है इसकी ही तो प्रतीक्षा थी जन्मो जन्मों से कि कोई हो जो प्रमाण हो बौद्धिक प्रमाण नहीं चाहिए धर्मानुरागी को जीवंत अस्तित्वगत प्रमाण चाहिए कोई हो जिसकी हवा में भगवत्ता हो जिसके कारण हमें अनुभव में आए कि भगवान है जिसकी मौजूदगी में हमें प्रमाण मिलने लगे कि भगवान है जिसकी मौजूदगी हमें बताए कि संसार पदार्थ पर समाप्त नहीं हो जाता है यहां छिपे हुए रहस्य भी है यहां बड़े गहरे रहस्य दबे पड़े खोज के लिए उपाय है जिसकी मौजूदगी हमारे लिए अभियान की पुकार बने जो हमें चुनौती दे के आओ मेरे साथ चलो और जैसे पंख मेरे हैं ऐसे तुम्हारे भी हैं तुम कभी उड़े नहीं इसलिए पंखों की तुम्हें याद नहीं तुम पंख लेकर ही पैदा हुए हो हु। फड़ फड़ाओ तुम भी उड़ सकोगे जो मुझे मिला है वो तुम्हारी भी संपदा है लेकिन ऐसे लोग तो दुर्भाग्य से थोड़े ही थे उस दिन भी थोड़े थे उसके पहले भी थोड़े थे अब भी थोड़े हैं दुर्भाग्य है ये कि इतने धार्मिक लोग हैं मगर धर्मानु धर्मानुरागी नहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजा जाते हुए कितने लोग हैं लेकिन धर्म के प्रेमी कहां ये तो सब थोथा व्यवहार है ये तो लोकोपचार है ये तो समाज की व्यवस्था है कि लोग चर्च चले जाते रविवार को कि गुरुद्वारा चले जाते हैं कि जपजी पढ़ लेते कि गीता पढ़ लेते कि नमोकार मंत्र का जाप कर लेते कि माला फेर लेते लेकिन हृदय से न माला फेरी न जपजी किया हृदय से न कभी मंदिर गए न हृदय से कभी परमात्मा को पुकारा हृदय से पुकारा होता तो मिल ही गया होता नहीं मिला है ये काफी प्रमाण है ऐसे ही खिलवाड़ करते रहे ऐसे ही उपचार की तरह करना चाहिए कर्तव्य की भांति करते रहे ये तुम्हारे जीवन की शैली नहीं है तुम इस पर दांव पर कुछ भी लगाने को राजी नहीं हो तुम चाहते हो मुफ्त भगवान ऐसे मिलता हो माला इत्यादि फिरने से मिल जाए तो ठीक न मिले तो ठीक कभी कभी तो साथ डरते भी हो कि कहीं ज्यादा माला ना फिर दू कहीं मिल ही ना जाए क्योंकि मिल जाए तो अड़चन खड़ी होगी मिल जाए भगवान तो फिर क्या करोगे मिल जाए भगवान तो फिर ऐसे ही तो न हो सकोगे जैसे हो फिर उसके रंग में रंगना होगा फिर आबास से एक दूसरे ही भाषा सीखनी होगी जीवन का एक और ही ढांचा रचना होगा एक और ही मंदिर बनाना होगा उतनी अड़चन कोई लेना नहीं चाहता माला भी हम जप लेते हैं पाठ भी हम पढ़ लेते हैं पूजा भी हम कर लेते हैं और भरोसा रखते हैं कि इससे कहीं कुछ होने वाला थोड़ी है बहुत थोड़े से लोग हैं जो सच में ही सत्य की तलाश पर हैं। और जो तलाश पर हैं उन्हें मिलता है जो तलाशा जाता है मिलता ही है इस जगत में तुम जो चाहोगे मिलेगा अगर न मिले तो एक ही बात समझना कि तुमने चाहा ही ना था चाहत गहरी हो तो परिणाम होते ही है प्यास गहरी हो तो प्यासी प्राप्ति बन जाती बहुत तो ऐसे थे जिनके प्राणों में भगवान की उपस्थिति भाले सी चुभ रही थी उनका व्यवसाय खतरे में था उनकी व्यवस्था खतरे में थी उनका पांडित्य तो उनका पौरोहित खतरे में था भगवान की मौजूदगी में वे अज्ञानी मालूम होने लगे थे भगवान मौजूद नहीं थे तो वे ज्ञानी थे लोग उनके पास आते थे लोग उनसे पूछते थे सलाह मशुरा लेते थे भगवान की मौजूदगी में पंडित फीका होने लगा जब भी कोई व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध होता है तो सबसे ज्यादा चोट पंडित को पहुंचती क्योंकि बुद्धत्व है असली ज्ञान और पांडित है झूठा ज्ञान नकली उधार बासा पूरा करकट उच्छिष्ट इकट्ठा किया हुआ तो जैसे ही कोई बुद्धत्व को उपलब्ध व्यक्ति मौजूद हो जाता है वैसे ही पंडित सबसे ज्यादा अड़चन में पड़ता है सबसे बड़ी कठिनाई उसकी खड़ी हो जाती है जीसस को जिन लोगों ने सूली दी वो यहूदियों के पंडित पुरोहित थे बुद्ध के खिलाफ जिन लोगों ने हजारों तरह के संयंत्र रचे वे सब पंडितों पुरोहित थे धर्म का दुश्मन इस पृथ्वी पर पंडित और पुरोहित से ज्यादा और कोई भी नहीं मंदिरों में भगवान की पूजा नहीं हो रही है क्योंकि पंडित पुरोहित के हाथ में पूजा है और पंडित पुरोहित सदा से सैतान के हाथ में वो कभी भगवान का साथी रहा नहीं वो सदा से भगवान का दुश्मन है वो भगवान के नाम का उपयोग करता है शोषण करता है वो अच्छा धंधा है इन लोगों को लगता था कि गौतम धर्म के नाश पर उतारू है और एक बात इसमें थोड़ी सच्चाई भी थी जिसको वे धर्म कहते थे निश्चित ही गौतम उस धर्म के विनाश के लिए उतारू थे क्योंकि वह धर्म था ही नहीं धर्म को तो रोज रोज नया नया पैदा होना पड़ता है पुराना होते ही सड़ जाता है मर जाता है धर्म को तो ऐसे ही रोज रोज पैदा होना पड़ता है जैसे तुम श्वास लेते हो जो श्वास गई गई नहीं चाहिए यही अर्थ है इस धम्मो सलंतनों का प्रतिपल धर्म को जीना पड़ता है प्रतिपल उतरना पड़ता है प्रतिपल ताजा ताजा ही ताजा ताजा ही भोग लो तो भोगा बासा बासा इकट्ठा किया तो तुम्हारे हाथ राख लगेगी अंगारा तो बुध चुकाया अंगारा तो वर्तमान में होता है बुद्ध थे अंगारे की तरह राख की तरह जो पंडित थे उन्हें बड़ी अड़चन हुई होगी बुद्ध परंपरावादी नहीं थे शास्त्रों के पूजक नहीं थे रूढ़ियों अंधविश्वासों के पूजक नहीं थे हों भी क्यों जिसको जीवन का सत्य स्वयं दिखाई पड़ गया हो वो क्यों चले दूसरों की बंधी बनाई लकीरों पर जिसके पास अपनी आंख हो वो क्यों पूछे दूसरों से रास्ता और जिसके पास आंख हो वो क्यों टटोले लकड़ी लेकर हाथ में लकीरों पर तो वे चलते हैं जिनके पास अपनी आंख नहीं पूछते तो वे हैं जो स्वयं जानते नहीं जिसका अपने भीतर का दिया जल गया हो अब उससे दूसरे पूछे तो बुद्ध ना वेद से पूछ रहे थे ना उपनिषद से पूछ रहे थे बुद्ध किसी से पूछ ही नहीं रहे थे बुद्ध के पास तो अब देने को तैयार था यद्यपि जो लोग जरा भी समझ रखते थे उनको तत्ण दिखाई पड़ेगा कि बुद्ध वही दे रहे हैं जो वेदों ने दिया है अन्यथा हो भी कैसे सकता है शायद भाषा बदल गई हो भाषा बदल जाती प्रतीक बदल गए हों वेद के ऋषि संस्कृत में बोले थे बुद्ध पाली में बोल रहे थे वेद के ऋषियों ने किसी और तरह के दार्शनिक ढांचे का उपयोग किया था बुद्ध किसी और तरह के ढांचे का उपयोग कर रहे थे अंगुलियां अलग अलग थी इशारा एक ही तरफ था लेकिन पंडित पुरोहित को लगा कि ये तो धर्म का विनाश हो जाएगा गौतम का धर्म स्थिति स्थापक नहीं है गौतम क्रांति के पक्षपाती है गौतम परिवर्तन के पक्षपाती है वो कहते हैं तुम्हारे भीतर ज्योति जलनी चाहिए महापरिवर्तन होना चाहिए तुम ऐसा कुछ भी ना करो जिससे तुम्हारी ज्योति बुझी रहे तुम ऐसा सब करो जिससे तुम्हारी ज्योति जल जाए सब प्रयत्न करो ताकि तुम जीवंत हो जाओ स्वयं की आंख चाहिए स्वयं के कान चाहिए स्वयं का धड़कता हुआ हृदय चाहिए अपने पैर चाहिए और अपने ही बल पर पहुंचने की हिम्मत चाहिए गौतम ने आधार शिला रखी थी मनुष्य के ऊपर और धर्म ईश्वर पर आधारशिला रखते है कोई देवी देवताओं पर आधार शिला रखता है गौतम ने आधार शिला रखी थी मनुष्य पर गौतम ने आधार से रखी थी तुम पर चंडीदास का प्रसिद्ध वचन है साबार ऊपर सत्य सत्यार ऊपर ना मनुष्य का सत्य सबसे ऊपर है उसके ऊपर और कोई सत्य नहीं यह वचन निश्चित ही बुद्ध से प्रभावित है बुद्ध ने ये पहली दफा कहा सावार ऊपर मानु सत्य सबसे ऊपर मनुष्य का सत्य है मनुष्य को परम प्रतिष्ठा दी और कहा मनुष्य को कहीं झुकने की जरूरत नहीं जगने की जरूरत है मनुष्य को किसी को मानने की जरूरत नहीं बस अपने को ही जानने की जरूरत है जो मनुष्य अपने को जान लेता है वही भगवत्ता को उपलब्ध हो जाता है बुद्ध ने भगवान की बड़ी नई व्याख्या की बुद्ध ने नहीं कहा कि भगवान वह है जो दुनिया बनाता है दुनिया तो बुद्ध ने कहा किसी ने ना बनाई न कोई बनाने वाला है बुद्ध ने भगवान को नया अर्थ दिया बुद्ध ने कहा भगवान का अर्थ है भाग्यशाली वह भाग्यशाली जिसने स्वयं को जान लिया वही भगवान है मनुष्य ही जागकर भगवान हो जाता आत्मा ही जागृत होकर दीप्तमय होकर परमात्मा हो जाती तुम्हारे भीतर बीज छिपा है परमात्मा का बीज है आत्मा अभी तुम सोए हो इसलिए बीज टूटता नहीं जाग जाओ तो बीज टूट जाए जागने का सूत्र दिया ध्यान इसलिए बुद्ध ने प्रार्थना की बात ही नहीं की बुद्ध ने पूजा की बात ही नहीं की बुद्ध ने तो सिर्फ एक सीधा सा सूत्र दिया ध्यान ध्यान का अर्थ है नींद को तोड़ो सपने को तोड़ो और जागो जैसे जैसे जागने लगोगे वैसे वैसे परमात्मा भाव तुम्हारा पैदा होने लगेगा जिस दिन तुम पूरे जाग गए उस दिन तुम परमात्मा हो गए मनुष्य को ऐसी महिमा किसी ने भी न दी थी साबार ऊपर मानो सत्य ऊपर नई इस सबसे स्वभावता दखियानुस रूढ़िवादी धर्म के नाम पर भांति भांति का शोषण करने वाले लोग बहुत पीड़ित हो गए थे उन्हें कुछ सूझता भी ना था कैसे इस गौतम से विवाद करें विवाद वे करने में समर्थ भी नहीं थे गौतम कोई पंडित होते तो विवाद आसान हो जाता गौतम के सामने आके उन पंडितों के विवाद और तर्क बड़े छोछे और ओछे मालूम होने लगते थे उनमें कोई बल ना था वे तर्क न पंज तो पीछे से ही छुरा मारा जा सकता था उपाय उन्होंने यह खोजा एक सुंदरी परिव्राजिका को विशाल धनराशि का लोभ देकर राजी कर लिया कि बुद्ध की अकीर्ति फैला है अब ये सुंदरी परिव्राजी का बुद्ध की शिष्या थी शिष्य होकर भी कोई इतना दूर हो सकता है इसे याद रखना शिष्य होकर भी कोई अपने गुरु को बेच सकता है इसे याद रखना क्राइस्ट को भी जिसने बेचा जुदास वो क्राइस्ट का शिष्य था बारह शिष्यों में एक और बेचा बड़े सस्ते में तीस रुपए में तीस चांदी के टुकड़ों में इस सुंदरी परिव्राजिका को लोप दिया होगा धन का पद का प्रतिष्ठा का लोभ में आ गई होगी जो लोभ में आ जाए वो सांसारी चाहे वो सन्यासी ही क्यों न हो गया वो परिव्राजिका थी सन्यास ले लिया था लेकिन सन्यास भी लोभ के कारण ही लिया होगा फिर लोभ के कारण ही डोल गई वह षड्यंत्र में संलग्न हो गई नित्य संध्या जेतवन जाती परिव्राजिकाओं के साथ समूह में रहकर प्रातः नगर में प्रवेश करती और जब श्रावस्तीवासी पूछते और ये श्रावस्तीवासी कोई और न होंगे वही पंडित पुरोहित नहीं तो कौन किससे पूछता है वही पूछते होंगे रास्तों पे खड़े हो हो क्या कहा से आ रही हो तब वो कहती रात भर श्रमण गौतम को रति में रमन करा के जेतवन से आ रही ऐसे भगवान की बदनामी फैलने लगी लेकिन भगवान चुप रहे सो चुप रहे सत्य को इतना समादर शायद ही किसी ने दिया हो फर्क समझना महात्मा गांधी ने एक शब्द इस देश में प्रचलित करवा दिया सत्याग्रह कि सत्य का आग्रह करना चाहिए यह कथा इसके बिल्कुल विपरीत है बुद्ध कहते हैं सत्य का आग्रह भूल कर नहीं करना चाहिए सत्य तो अनाग्रह से पैदा होता है सत्य कहने से थोड़ी होता है असल में आग्रह सभी असत्य के होते हैं जब हम किसी चीज को बहुत चेष्टा से सत्य सिद्ध करने की दिशा में संलग्न हो जाते हैं तो हम इतना ही कहते हैं कि हमें डर है कि अगर हमने इसको बहुत प्रबल प्रमाण न जुटाए तो ये कहीं बात हारना चाहे। सत्य में तो कोई भय का कारण ही नहीं है इसलिए सत्य का कोई आग्रह नहीं होता सत्याग्रह से ज्यादा गलत शब्द कोई हो नहीं सकता सत्य का कोई आग्रह होती नहीं सत्य तो मौन है सत्य तो इतना बलशाली है कि उसके लिए किसी सुरक्षा का कोई आयोजन करने की जरूरत नहीं तो बुद्ध चुप रहे सो चुप रहे एक शब्द ना कहते यह भी ना कहते कि झूठ बोलती है यह सुंदरी ये भी ना कहते कि ये भी खूब षड्यंत्र चल रहा है कुछ भी ना कहते न सुंदरी के खिलाफ एक शब्द बोले न सुंदरी को बुलाया न सुंदरी को समझाया न चेताया सुंदरी को सुंदरी पर छोड़ दिया इस अनूठी प्रक्रिया को समझना महात्मा गांधी होते तो उपवास करते वो कहते कि मैं मर जाऊंगा आमरण अनशन करूंगा आप सत्य की घोषणा करो सुंदरी सत्य कहे नहीं तो मैं आमरण अंसन करता हूं बुद्ध ने एक शब्द भी नहीं कहा आमरण अंसन की तो बात दूसरी सुंदरी को बुलाया भी नहीं सुंदरी को समझाया भी नहीं सुंदरी से पूछा भी नहीं इस अनूठी प्रक्रिया को समझना यह सत्य का अनाग्रह है सत्य पर इतना भरोसा है सत्य पर ऐसी अटूट श्रद्धा है कि सत्य अगर है तो जीतेगा ही आज नहीं कल देर अबेर जीतेगा ही कुछ कहने की जरूरत नहीं समझी और यह भी भरोसा किया कि आखिर सुंदरी के भीतर भी आत्मा है कचोटेगी कितनी देर नहीं कचोटेगी एक दिन बीता होगा दो दिन बीते होंगे तीन दिन बीते होंगे गांव में अफवाह खूब घनी होने लगी होगी धुआं खूब फैलने लगा होगा सुंदरी को लगता तो होगा कि बुद्ध बुलाएंगे पूछेंगे डांटेंगे डपटेंगे ऐसा भी नहीं था कि डांटते डपटते नहीं थे हमने कई कहानियां देखी कि बुद्ध अपने शिष्य को बुलाते हैं डांटते डपटते शिष्य के हित में हो तो डांटते डपटते हैं लेकिन यह तो बात अपने हित की थी इसलिए कुछ भी नहीं कहा शिष्य गलत जा रहा हो शिष्य अपने को नुकसान पहुंचा रहा हो तो बुद्ध सब उपाय करते लेकिन इस मामले में तो बुद्ध ने कोई भी उपाय ना किया इस मामले में बिल्कुल चुप रहे इस चुप्पी का भी परिणाम होता है चुप्पी भी बड़ी अपूर्व ऊर्जा प्रकट करती कभी कभी मौन रह जाने से जैसा उत्तर आता है वैसा कुछ कहने से नहीं आता कभी न लड़ने से जीत होती है और कभी लड़ने से हार हो जाती बुद्ध चुप रहे धीरे धीरे ये बात सारे नगर की चर्चा का विषय बन गई फिर तो लोगों ने कोई और बात ही ना की होगी महीनों तक एक ही चर्चा रही होगी फिर बात बढ़ने लगी एक मुंह से दूसरे मुंह जाने लगी और बड़ी होने लगी लोग ऐसे ही चर्चा थोड़ी करते हैं चर्चा में थोड़ा जोड़ते हुए लोग बड़े सृजनात्मक लोग जोड़ते भी हैं बढ़ाते भी हैं सुधारते भी हैं चमकाते भी हैं आभूषण भी लगाते हैं बात जब फैलती है तो तुम समझ सकते हो कि उसमें हजारों कलाकार भाग लेते लेकिन भगवान चुप थे तो चुप ही रहे परिणाम होने शुरू हो गए भगवान के पास आने वालों की संख्या रोज रोज कम होने लगी हजारों आते थे फिर सैकड़ों रह गए फिर अंगलियों पर गिने जा सके इतने ही लोग बचे और तब भगवान हंसते और कहते देखो सुंदरी परिव्राजिका का अपूर्व कार्य कचरा कचरा जल गया सोना सोना बचा यह बात सुंदरी को भी खबर लगती होगी कि भगवान हंसते हैं और ऐसा कहते हैं कि देखो सुंदरी का अपूर्व कार्य बड़ी कृपा की सुंदरी उसके मन में और चोट होने लगी होगी और काटने लगा होगा यह भाव रात भर सो न सकती होगी उठती बैठती होगी और पीड़ा होती होगी इस सूल की तरह चुभने लगा होगा कि वो क्या कर रही भगवान की शांति को अचल देख धर्मगुरुओं ने गुंडों को रुपए देकर सुंदरी को मरवा डाला और फूलों के एक ढेर में जीतपन में ही छिपा दी उसकी लाश भगवान की शांति से सुंदरी धीरे धीरे अपने कुकृत पर पछताने लगी थी धर्मगुरुओं को पता चलने लगा होगा कि सुंदरी अब रस नहीं लेती है सुंदरी अब गांव भी नहीं आती है अगर उससे पूछते भी हैं, तो कहती भी है तो भी पुराने ढंग से नहीं कहती बेमन से कहती सुंदरी उदास दिखती सुंदरी को बेचैनी पैदा हो गई अंतकरण में एक संघर्ष पैदा हो गया यह संकट उन्हें दिखाई पड़ गया होगा सुंदरी को हटा देना जरूरी है सुंदरी का जीते रहना अब खतरे से खाली नहीं है सुंदरी को उन्होंने मरवा डाला जेतवन में ही छिपा दी लाश गांव भर में खबर फैला दी कि गौतम ने अपने पाप को छिपाने के लिए मालूम होता है सुंदरी को मरवा डाला धर्म के नाम पर ऐसा सब कुछ होता रहा है आज भी होता है और जब धर्म के नाम पर होता है तो लोग बड़ी आसानी से धोखा भी खा जाते हैं क्योंकि धर्म गुरुओं से हम ऐसी आशा नहीं करते गुरुओं से हम ऐसी आशा नहीं करते इसलिए जल्दी से भरोसा भी कर लेते हैं मगर यह पुरानी कथा है यह सदा से होती रही बात है जिनका धंधा दांव पर लग जाए वो अपने को बचाने की सब तरह चेष्टा करते हैं ठीक गलत फिर कोई चिंता नहीं रह जाती फिर वे श्रावस्ती के राजा के पास गए और उन्होंने कहा दाल में कुछ काला है महाराज गौतम ने मालूम होता है कुछ या तो मार डाला या कहीं छिपा दिया सुंदरी दिखाई नहीं पड़ती कुछ दिनों से और आपको तो पता होगा ही कि जेतवन में ही रातें गुजारा करती थी गौतम के साथ राजा ने सिपाही भेजे लाश मिल गई उन धर्मगुरु ने कहा देखिए ये महापाप एक पाप को छिपाने के लिए ये गौतम इतना बड़ा महापाप करने को तैयार हो गया अब तो हद हो गई अब तो कहानी में पूरी कहानी हो गई काम का कृत्य हो गया हत्या भी हो गई इतने से ही तो सारी जासूसी कहानियां बनती अब तो पूरा सस्पेंस अब तो उन्होंने पूरी सनसनी पैदा कर दी अब और कुछ बचा नहीं और वहां एक आदमी है गौतम बुद्ध निहत्ता चुप बैठा इस पर भी गौतम कुछ भी न बोले इस पर भी चुप रहे भिक्षुओं को भिक्षा मिलनी भी गांव में मुश्किल हो गई भिक्षा की दूर गांव में निकलना मुश्किल हो गया गांव में चलना मुश्किल हो गया जहां जाते होंगे लोग कहते हैं ये देखो उस हत्यारे गौतम के सिर जा रहे हैं उस उसकामी गौतम के शिष्य जा रहे इन्हें कौन भिक्षा देगा कौन भिक्षा देकर झंझट में पड़ेगा क्योंकि जो भिक्षा देगा वो भी गांव की नजरों में गिरेगा द्वार दरवाजे बंद हो जाते होंगे शायद बुद्ध को दो चार दिन भोजन भी ना मिला हो क्योंकि बुद्ध के पास और तो कोई उपाय ना था लेकिन कुछ थोड़े से लोग थे जो दुस्साहसी थे और अब भी आते थे ऐसी ही घड़ियां कसौटी की घड़ियां होती भगवान ने अपने भिक्षुओं से सिर्फ इतना ही कहा असत्य असत्य है तुम चिंता ना करो सत्य स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थ है सत्याग्रह की कोई जरूरत नहीं है सत्य निराग्रह भी जीतता है जीतता ही है सत्य की जीत अपरिहारी है सिर्फ समय से आज लग जाए असत्य की हार अपरिहारी है शायद थोड़ी देर असत्य सिंहासन पर बैठने का मजा ले ले मगर यह थोड़ी देर का राग रंग है तुम चिंता ना करो तुम इतना ही करो शांति रखो धैर्य रखो ध्यान रखो सब सहो यह सहना साधना है श्रद्धा ना खो श्रद्धा को इस अग्नि से भी गुजर जाने दो यह अपूर्व अवसर है ऐसे अपूर्व अवसर पर ही कसौटी होती है इसके बाद श्रद्धा जो निखरेगी श्रद्धा ज्योतिर्मय होकर प्रकट होगी और ऐसा ही हुआ गुंडों ने रुपए ले लिए थे सुंदरी को मार डाला था पाप छिपते थोड़ी पाप बोलते रात शराब पी ली होगी मधुशाला में जाके ज्यादा पी गए होंगे फिर पी गए तो सारी बात कह गए सब बता दिया खोल दिया सब की मामला क्या है कि हमने हत्या की है और किन ने हत्या करवाई है और क्यों हत्या करवाई और गौतम निष्पाप है लेकिन भगवान फिर भी कुछ न बोले सुना बोले चुप ही रहे सत्य को स्वयं ही बोलने का उन्होंने अवसर दिया अंत में अपने भिक्षुओं से उन्होंने इतना ही कहा कि असत्य से सदा सावधान रहना उसके साथ कभी ना जीत हुई है ना कभी हो सकती है इस धम्मों सनंतनो यही शाश्वत नियम है और तब उन्होंने ये गाथाएं कही अभूतवादी नरियम उपेती यो चापी कत्वा न करोमीति चाह उभोपी ते पिंच समा भवंती निह निकम्मा मनुजा परत असत्यवादी नरक में जाता है और वह भी जो कि करके भी कहता है कि नहीं किया दोनों ही प्रकार के निष्कर्म करने वाले मनुष्य मरकर समान होते हैं असत्यवादी नरक में जाता है इसका अर्थ होता है उन दिनों की भाषा है यह आज की भाषा में इसका अर्थ होता है असत्यवादी दुख भोगता है नरक कोई भौगोलिक जगह नहीं है कहीं पाताल में जहां तुम्हें जाना पड़ेगा नरक तुम्हारी मनोदशा है जब भी तुम असत्य बोलते हो तुम नरक में पड़ते हो तुम अपने मन में बड़े नीचे उतर जाते हो तुम अपने ही मन के अंधकारपूर्ण दुखपूर्ण घाटी में डूब जाते हो और ऐसा मत सोचना कि एक दफा नरक जाते हो तुम जितनी बार दिन में झूठ बोलते हो जितनी, जितनी बार बेईमानी करते हो उतनी बार नरक में गिरते हो और जितनी बार सच बोलते हो उतनी बार स्वर्ग में उठते हो तुम थर्मामीटर के पारे की तरह ऊंचे नीचे होते रहते हो तुम इसकी जरा जांच करना तुम्हें मेरी बात की सच्चाई तब ख्याल में आएगी कि जब भी तुम झूठ बोलते हो तब तुम दुख में पड़ जाते हो जब भी तुम सच बोलते हो तभी तुम मुक्त हो जाते हो खुल जाते हो निर्बंध हो जाते हो जब तुम सच बोलते हो निर्भार हो जाते हो कोई भार नहीं रह जाता जब तुम झूठ बोलते हो छाती पर पत्थर रख जाता झूठ चाहे छोटा ही हो पत्थर बहुत बड़ा होता है झूठ चाहे दो कौड़ी का हो जिसका कोई बड़ा मूल्य भी नहीं है न बोलते तो भी चल जाता न बोलते तो भी कुछ बहुत खो जाने वाला नहीं था लेकिन झूठ बोलते ही सिकुड़ जाते हो झूठ सिकड़ोता है झूठ तुम्हारे हृदय को दबाता है झूठ तुम्हें बंद करता है झूठ तुम्हारे भीतर हजार तरह के रोग पैदा करता है पश्चिम में अदालतों में रखी रहती है एक मशीन आदमी के झूठ पकड़ने के लिए वो मशीन सबूत है इस बात की आदमी को खड़ा कर देते मशीन पर उसे तो पता भी नहीं कि मशीन पर खड़ा है मशीन तो छिपी होती नीचे खड़ा कर दिया उसको एक चबूतरे पर चबूतरे के भीतर छिपी है मशीन मजिस्ट्रेट उससे पहले कुछ प्रश्न पूछता है ऐसे प्रश्न जिनमें वो झूठ बोल ही नहीं सकता जैसे कहता देखो ये घड़ी इसमें कितने बजे अब सामने घड़ी लड़की झूठ कैसे बोलोगे और झूठ बोलने की जरूरत भी क्या तुम कहते हो कि साढ़े नौ बजे तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हारा हृदय एक तरह से धड़कता है वो जो नीचे रखी मशीन है जैसा कार्डियोग्राम में ग्राफ बनता है ऐसे उस मशीन में ग्राफ बनता है वो तुम्हारे हृदय की धड़कन तुम्हारी शरीर की धड़कन को ग्राफ बनाती फिर तुमसे पूछता है कि यहां कमरे में कितने लोग हैं तुम गिनती करके कहते हो कि बीस लोग हैं झूठ बोलने का कोई कारण नहीं मशीन ग्राफ बनाए चली जाती एक समतल ग्राफ बनता है तब वो पूछता है क्या तुमने हत्या की तुम्हारे भीतर तो उठता है कि हां क्योंकि तुमने की है ऊपर से तुम कहते हो नहीं तुम्हारे ग्राफ में अड़चन आ जाती तुम्हारे नीचे जो ग्राफ बन रहा है उसमें गांठ पड़ जाती तत् गांठ पड़ जाती एक क्षण के लिए हृदय धक्क से रह जाता है कुछ कहना चाहते थे और कुछ कहा वो जो गैप है वो जो दोनों के बीच में अंतराल है वो मशीन पकड़ लेती तो छोटे से छोटा सा प्रयोग है लेकिन जो आदमी जिंदगी भर झूठ बोल रहा है उसके हृदय में ही वो गांठ पड़ जाएगी फिर तो वो सच भी बोलना चाहेगा तो ना बोल सकेगा गांठ मजबूत हो जाएगी तुमने देखा कि लोग 40 साल की उम्र के करीब आते आते झंझटों में पड़ना शुरू होते इतने दिन तक गांठ बंद फिर हृदय का दौड़ा पड़ता है हार्ट अटैक होता है कि कैंसर हो जाता है कि टीबी हो जाता है अक्सर ये बीमारियां 40 और बयालीस साल के बाद होती इतनी देर तक तुम्हारा शरीर किसी तरह झेल लेता है तुम्हारा शरीर इतनी देर तक झेलने में समर्थ है फिर ऊंट पर आखिरी तिनका रख जाता किसी भी दिन और तराजू डमाडोल हो जाता है अमेरिका में तो वे कहते हैं कि जिस आदमी को 42 साल की उम्र तक हार्ट अटैक ना हो वो आदमी असफल आदमी है। सफल आदमी को होता ही सफल आदमी का मतलब जिसने हजार तरह की बेमानियां क्यों पकड़ा नहीं गया हजार तरह की चोरियां क्यों पकड़ा नहीं गया सफल आदमी का मतलब खूब धन इकट्ठा कर लिया दिल्ली पहुंच गया कि वाशिंगटन पहुंच गया सफल आदमी का मतलब कि मिनिस्टर हो गया कि गवर्नर हो गया कि राष्ट्रपति हो गया सफल आदमी का मतलब ही ये होता है कि उसने बहुत से जाल फैलाये और सब जालों में से किसी तरह से निकलता चला गया मगर तुम बाहर से निकलते चले जाओ भीतर तुम्हारे हृदय में गांठें पड़ती जाती उन गांठों के जोड़ का नाम नरक है ये तो पुरानी भाषा है इसलिए बुद्ध पुरानी भाषा बोल रहा है। मैं तो 2500 साल बाद बोल रहा हूं इसलिए पुरानी भाषा नहीं बोलूंगा तुम अपना नरक पैदा कर रहे हो तुम अपना स्वर्ग भी पैदा कर सकते हो तो बुद्ध ने कहा जो असत्यवादी है वो दुख में पड़ जाता है कुो यथा दुग्ध ही तो हथमेवाण कंत सामंजम दुप राम निर्याय उपकथिया जैसे ठीक से नहीं पकड़ने से कुछ हाथ को ही छेद देता है वैसे ही ठीक से नहीं ग्रहण करने पर श्रामण्य नरक में ले जाता है अब वो कहते हैं कि सुंदरी का नाम भी नहीं लेते इतना ही कहते हैं कि तुम यही मत सोच लेना भिक्षुओं कि तुमने सन्यास ले लिया इतना काफी है अगर सन्यास भी गलत ढंग से लिया तो भी ना रख जाओगे कोमल सी घास देखी ना कुछ इस कोमल सी घास को भी अगर गलत ढंग से तोड़ो तो हाथ कट जाता है कोमल सी घास क्या हाथ काटेगी लेकिन कोमल सी घास को भी अगर तोड़ना ना आता हो और तुम गलत ढंग से तोड़ लो तो हाथ कट जाए लहू निकल आए संन्यास जैसी सहज और शांत चीज भी अगर तुम गलत ढंग से पकड़ो तो काट देगी तो तुम्हें दुख में ले जाएगी तो नरक में गिरा देगी संन्यास भी गलत हो सकता है यह स्मरण रखना और संसार भी सही हो सकता है यह भी स्मरण रखना ठीक और सही आदमी होते हैं संन्यास और संसार का कोई सवाल नहीं अब यह सुंदरी परिवराजी का सन्यासी हो गई थी बुद्ध से दीक्षित हो गई थी ये कैसी दीक्षा थी ये कैसा सन्यास था इसे संकोच भी ना लगा ये जो करने चल पड़ी इसने कभी विचार भी ना किया धन के लोभ में आ गई और तुम ऐसा मत सोचना कि बड़ी पापी रही होगी बिल्कुल मत सोचना सामान्य थी ऐसे ही सामान्य लोग अगर कोई तुम्हें रुपया दे और मेरे खिलाफ कोई बात कहलवाना चाहे तो तुम जरा अपने मन में विचार करना कल सुबह बैठ के कि तुम कितने रुपए लेके खिलाफ बात कहने को राज़ सिर्फ विचार करना कोई दे भी नहीं रहा है तुम ले भी नहीं रहे हो सिर्फ विचार करना हजार रुपया कि दो हजार की पांच हजार की दस हजार जैसे जैस संख्या बड़ी होने लगी तुम पाओगे कि रस लगा कि पचास तुम कहोगे पचास जरा ज्यादा हो गया पचास हजार नालू जरा मुश्किल हो जाएगा कि लाख तुम कहोगे अब छोड़ो भी अब जाने दो अब तो ले लो लाख तुम जरा देखना कि कितने रुपए और तुम्हें कोई दे नहीं रहा है तब तुम पाओगे कि सुंदरी तुम्हारे भीतर भी छुपी सामान्य कोई विशिष्ट बात नहीं है पापी कहके मत छूट जाना नहीं तो हमारी तरकीबें हैं ये हम कहते हैं अरे बड़ी महा रही होगी बुद्ध जैसे व्यक्ति पर और ऐसा लाछन लगाया मां घोर पापी रही होगी ऐसा कहके बच मत जाना ये सामान्य मनुष्य का कृत्य है और ये सामान्य मनुष्य सबके भीतर छिपा बैठा ये हो सकता है सबके मूल्य अलग अलग कोई पांच रुपए में राजी हो जाए जुदास तीस रुपए में राजी हो गया मगर तीस रुपए भी उस दिन के बहुत थे ख्याल रखना आज के तीस रुपए की बात नहीं नगद चांदी थी आज के तीस रुपये तो उस जमाने के एक रुपए के मुकाबले भी नहीं उस जमाने के तीस रुपए बहुत थे एक रुपए में जुदास के जमाने में पूरा महीना मजे से गुजर जाता था शान से गुजर जाता था तीस रुपए काफी थे तीस रुपए से इतना ब्याज मिल सकता था उन दिनों के आदमी जिंदगी भर मजे से जी लेता तो तुम तीस रुपए पर अपने तीस रुपए मत सोचना वो जो नोट तीस रुपए तुम्हारे खीसे में रहते हैं उनके मत सोचना तीस रुपए में कैसे जीसस को बेच दिया तुम जरा सोचो कि जिंदगी भर विश्राम मिल जाए नौकरी इत्यादि की जरूरत ना रही धंधा नहीं करना चले गए माथेरान और विश्राम कर रहे जिंदगी भर और जरा सा एक झूठ बोलना चूकोगे चूकोगे तो पछताओगे तो मन होगा कि बड़ी गलती कर रहे हो तुम जरा विचार करना और कभी भी किसी को जल्दी पापी कहके अपना छुटकारा मत कर लेना ऐसे लेबल लगा के हम अपने को बचा लेते सुंदरी ऐसी ही सामान्य व्यक्ति थी जैसे तुम हो जैसे सब हैं आ गई होगी धोखे में बुद्ध तो उसका नाम भी नहीं लेते वो तो इतना ही कहते हैं जैसे ठीक से नहीं पकड़ने से कुछ हाथ को ही छेद देता है वैसे ही ठीक से नहीं ग्रहण करने से श्रामण्य भी नरक में ले जा सकता है कईरा चे कईरा थेनम दल्हमेनम परक्कमे शिथिलोही परिभजो भियो आकृत रजम यदि प्रवज्ञा कर्म करना है यदि संन्यास लेना है तो फिर भली भांति ले भली भांति करे उसमें दृढ़ पराक्रम के साथ लग जावे ढीला ढाला श्रामण्य बहुत मल व धूल बिखेरता है उससे तो संसारी भला कम से कम धोखा धड़ी तो नहीं झूठा संन्यास ना ले बुद्ध कहते क्योंकि झूठा संन्यास और भी खतरनाक संसारी से भी ज्यादा खतरनाक अब थोड़ा समझो अगर यह सुंदरी का ना होती और वैश्या होती तो शायद गांव के लोग इतनी जल्दी भरोसा ना करते कहते कह वैश्या है उसकी बात का क्या भरोसा दो कौड़ी उसकी कीमत है उसकी बात का क्या भरोसा ये अगर वैश्या होती तो कोई इसकी बात का शायद इतनी आसानी से भरोसा ना करता लेकिन ये श्राविका थी ये परिवराजिका थी ये सन्यासनी थी फिर बुद्ध की भी संन्यासनी थी अब इसकी बात तो कैसे झूठ लाओ जब ये कहती तो ठीक ही कहती होगी लोगों ने जल्दी भरोसा कर लिया थी तो ये स्त्री वैश्या ही नहीं तो इस तरह राजी हो जाती वैश्या का अर्थ क्या होता है इस शब्द पर कभी ध्यान दिया यह शब्द उसी से बनता है जिससे वैश्य बनता है वैश्य का मतलब होता है बेच के जीने वाला दुकानदार वैश्या का मतलब होता है अपने को बेचकर अपने शरीर को बेचकर जीने वाली उसने अपनी आत्मा तक बेच दी ऐसा झूठ बोली जो उसके आत्मा के विपरीत था ऐसा झूठ बोली जो उसके विपरीत था जिसके चरणों में सिर झुकाया था ऐसा झूठ बोली जो उसके विपरीत था जिसको भगवान पुकारा था ये आत्मा बेच देना हो गई वैसा ही थी मगर ऊपर से वस्त्र तो पीत वस्त्र थे वस्त्र तो भिक्षु के थे वस्त्र तो परिवराजिका के थे रंग ढंग तो संयासिन का था इसलिए और भी आसानी हो गई तो बुद्ध कहते हैं ढीला ढाला श्रावण बहुत मलवा धूल बिखेरता है नगरम यथा पंचमतम गुत्तम संतर बाहिरम एवं गोपेथ अतानम खो वेमा उपचा खणातीता ही सोचंती निम ही समपिता जैसे सीमांत का नगर भीतर बाहर खूब रक्षित होता है उसी प्रकार अपने को रक्षित रखे क्षण भर भी न चूके क्योंकि क्षण को चूके लोग नरक में पड़कर शोक करते बुद्ध कहते हैं जैसे सीमांत का नगर ऐसा हो सन्यासी नगर दो तरह के होते सीमांत का नगर होता जैसे कि पंजाब है तुमने कभी सोचा कि पंजाबी इतना मजबूत कैसे हो गया है सीमांत के लोग सदा मजबूत हो जाते सीमांत पर रहने वाले लोग सदा कट्टर हो जाते हिम्मतवर हो जाते मध्य देश में रहने वाले लोग ढीले पोले हो जाते हो ही जाते क्योंकि वहां कोई खतरा तो आता नहीं सारा खतरा जब आया तो पंजाब जब भी कोई खतरा आए तो पंजाब पहली टक्कर पंजाब में सिकंदर आए कि तैमूर आए कि नादिर आए कि कोई भी आए आए तो पंजाब तो पंजाबी को पहले टक्कर लेनी पड़े तो उसे सजग भी रहना पड़े उसे जूझने के लिए तैयारी भी रखनी पड़े तो अगर वो बलशाली हो जाए और उसमें एक साहस आ जाए आश्चर्य नहीं है मध्य देश में रहने वाला आदमी उस पर झगड़े झंझट आते ही नहीं सुरक्षित है चारों तरफ से सुरक्षित है उस पर खतरा नहीं आता तो उसमें रीढ़ भी पैदा नहीं होती बुद्ध कहते हैं सन्यासी सीमांत पर जैसे नगर होता ऐसा होना चाहिए संसारी तो ठीक है बीच में रहता उसको पर उतने खतरे भी नहीं लेकिन सन्यासी पर खतरे ज्यादा हैं क्योंकि उसने वासनाओं से टक्कर लेने का निर्णय किया उसने वृत्तियों के ऊपर उठने की आकांक्षा की वो इस संसार के पार जाने के लिए अभिप्स हुआ है उसने बड़ा अभियान करना चाह उस पर खतरे ज्यादा है सारी वृत्तियां जिनके वो पार जाना चाहता उस पर हमला करेंगी लोभ संसारी को उतना नहीं सताता है जितनी तीव्रता से सन्यासी को सताता है क्योंकि लोभ देखता है कि तुम निकले कि तुम चले मेरे हाथ के बाहर जा कहां रहे हो लोभ आखिरी हमला करता है काम संसारी को उतना नहीं सताता जितना सन्यासी को सताता क्योंकि काम भी देखता है कि जहां कहां रहे हो महाराज मुझे छोड़ चले इतने दिन का साथ ऐसे तोड़ चले रुको मैं भी आता हूं और बड़े जोर से हमला करेगा स्वाभाविक इतना पुराना संगी साथी ऐसे एकदम अचानक रास्ते में छोड़ के आप चल पड़े पूरी जिद से हट से लगेगा झुकाएगा स्वाभाविक है तो बुद्ध कहते हैं सीमांत का नगर जैसे भीतर बाहर से खूब रक्षित ऐसा सन्यासी हो भीतर बाहर से खूब रक्षित ध्यान से रक्षित शांति से रक्षित धैर्य से रक्षित श्रद्धा से रक्षित क्षण भर भी न चूके और ऐसा भी न करे कि एक आद क्षण चूके तो क्या हर जाए एक क्षण चूके तो काफी हो जाता है क्षण में ही तो सब भूले हो जाती 24 घंटे जागा रहे बुद्ध कहते थे सपने में भी न चूके बुद्ध अपने शिष्यों को ऐसी प्रक्रियाएं देते थे जिनमें सपने में भी वो जागे रहे समझो कि दिन में तो तुमने किसी तरह संभाले रखा अपने को स्त्री निकली तुमने आंख उठा न देखा तुम अपनी आंखें नीचे गड़ाए रहे तुमने कोई तस्वीर न देखी स्त्री की कोई फिल्म देखने ना गए ऐसी जगह से बचे जहां आकर्षण हो सकता था धन ना छुआ पद की किसी ने बात की तो तुमने इनकार कर दिया कि भाई मुझसे मत करो मैं सन्यासी तुम अपने को बचा लिए लेकिन रात सपने में जब तुम सो जाओगे तब तब क्या होगी रक्षा तो ये तो बाहर से रक्षा होगी अब भीतर का सवाल है दिन में तो बाहर थे दुश्मन कोई आता था कहता था कि महाराज ये एक हीरा मेरे पास पड़ा है सोचता मैं क्या करूं आप ले लें तुमने कह दिया भाई मैं सन्यासी हूं मन तो डवाडोल हो भी रहा था लेकिन तुमने कहा कि मैं सन्यासी हूं मैं हीरा लेके क्या करूंगा तू अपना हीरा ले जा और दोबारा इस तरह की बात मुझसे मत करना ए, तुमने बाहर से तो रक्षा कर ली लेकिन रात सपने में भीतर से उपद्रव शुरू होगा और तुम सोए होोगे फिर क्या करोगे बुद्ध कहते थे सपने में भी होश रखे सोते सोते होश रखे बुद्ध की प्रक्रिया ये थी कि जब भिक्षु सोने लगे तो एक ही बात ध्यान में रहे सोते समय कि मैं जागा मैं देख रहा हूं मैं देख रहा हूं और मैं पहचान रहा हूं और मैं पहचान रहा हूं कि सब सपना है और सब झूठ है ऐसा ही भाव करते करते रोज सोते सोते कोई तीन महीने के बाद घटना घटती कि एक रात तुम सो जाते हो और तुम्हारे भीतर कुछ थोड़ा सा जागा रहता है सपना आता है और तुम्हारे भीतर कोई बोलता है धीमे से कि सपना है सावधान जो बात तुम तीन महीने तक अपने चेतन में दोहराते रहे वो धीरे धीरे धीरे रिस रिस के अचेतन में पहुंच जाती और जब अचेतन में पहुंच जाती तो फिर काम शुरू हो जाता है जब भीतर और बाहर दोनों से कोई सुरक्षित हो जाता है तभी सन्यासी हो पाता है क्षण भर भी ना चूके क्योंकि क्षण को चूके हुए लोग नरक में पड़कर शोक करते अलज्जिता ए लज्जंती लज्जिता ये ना लज्जरे मिच्छादी मिथ्या दिथ्ठी समादाना सत्ता गच्छन्ति दुगंती लज्जा न करने की बात में जो लज्जित होते और लज्जा करने की बात में लज्जित नहीं होते वे लोग मिथ्या दृष्टि को ग्रहण करने के कारण दुर्गति को प्राप्त होते और बुद्ध कहते हैं लज्जा जिस बात की करनी चाहिए लोग उसकी तो लज्जा नहीं करते और जिसकी लज्जा नहीं करनी चाहिए उसकी लज्जा करते अब जैसे तुम्हारी यह फिक्र नहीं होती कि मैं झूठ ना बोलूं तुम्हारी यह फिक्र होती है कि किसी को यह पता ना चले कि मैं झूठ बोला ये बड़ी अजीब सी बात है तुम्हारी यह चिंता नहीं होती कि मैं झूठ ना बोलूं वही असली बात है जिसकी लज्जा होनी चाहिए तुम्हारी इतनी ही फिक्र होती किसी को पता ना चले कि मैं झूठ बोला बस पकड़े जाओ तो लज्जित होते हो करते वक्त लज्जित नहीं होते पकड़े जाते वक्त लज्जित होते हो लज्जित ही होना हो तो बुद्ध कहते हैं करते वक्त लज्ज, लज्जित हो तो पकड़ने की बात ही ना उठे पकड़ने का मौका ही ना आए जागे तो उस वक्त जब कुछ ऐसा तुम कर रहे हो जो गलत है असम्यक है लेकिन लोग उसमें लज्जित नहीं होते लोग लज्जित तब होते हैं जब पकड़ जाते हैं। पकड़े भी जाते हैं तो भी छिपाने की कोशिश करते हैं सब तरह की लाग लपेट करते हैं। सब तरह का आयोजन करते हैं वकील खड़े करते कि नहीं ऐसा हमने किया नहीं ऐसा हम करना नहीं चाहते थे अगर हो भी गया हो तो अनजाने हुआ होगा चाह कर नहीं हुआ है ऐसी हमारा अभिप्राय ना था ऐसी हमारी मनोवृत्ति ना थी हजार तर्क खोजते लज्जित उस बात से होते हैं जिससे लज्जित नहीं होना चाहिए तो भिक्षुओं को उन्होंने कहा लज्जित वहीं हो जाना जहां से कृत्य शुरू होता है वहीं सजग हो जाना अभे चा भे भे चा अभे चा चा भय मिथ्या अभयसिन समाधाना सत्ता गच्छन्ति दुर्गंति भय न करने में करने की बात में जो भय करते हैं और भय करने की बात में भय नहीं करते वे लोग मिथ्या दृष्टि को ग्रहण करने के कारण दुर्गति को प्राप्त होते हैं भय उस बात का करना जिसके कारण तुम्हारी जीवन चेतना खोती हो भय उस बात का करना जिससे तुम्हारी मूल संपदा नष्ट होती हो भय उस बात का करना जिससे तुम ओछे और छोटे और संकीर्ण होते हो और किसी बात का भय मत करना लोग क्या कहते हैं इसका भय मत करना लोग क्या कहते हैं लोग जाने वो लोगों की समस्या है इस बात की चिंता मत करना कि लोगों का मंतव्य क्या है तुम्हारे संबंध में तुम इसी बात की चिंता करना कि तुम्हारा मंतव्य क्या है तुम्हारे संबंध में तुम अपने संबंध में क्या सोचते हो अगर तुम अपनी आंखों के सामने उज्ज्वल हो तो सारी दुनिया तुम्हें कुछ भी कहे तुम चिंता मत करना सत्य घोषणा का उपाय खोज लेगा अगर तुम अपनी ही आंखों में उज्ज्वल नहीं हो तो दुनिया तुम्हें कितना ही पूजती रहे उससे कुछ सार नहीं असत्य आज नहीं कल खुल जाएगा असत्य वही है जो आज नहीं कल खुल जाएगा और सत्य वही है जो आज नहीं कल उद्घोषित होगा प्रतिष्ठित होगा सत्य की प्रतिष्ठा है असत्य की अप्रतिष्ठा है यह भी बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा सुंदरी का नाम भी नहीं लिया वह बात ही नहीं उठाई उस बात को जैसे छेड़ा ही नहीं वह बात आई और गई बुद्ध की यह दृष्टि जीवन की समस्याओं को हल करने की ख्याल रखना यह सत्य पर भरोसा है यह सत्य के प्रति अपूर्व श्रद्धा है सत्य जीतेगा ही अन्यथा कभी हुआ नहीं अन्य हो नहीं सकता सत्य में वजयते ऐस धम्मो सनंतनो आ चेतना